सादर तही आगे बानर। जहां कर बान चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर हिते देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता बाबुरी राम छबिधाम बिलो के रह उठ के कटक पल रोगी प्रलंब शामल गात षण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठककर स्तब्ध होकर एकटप देखते ही रह गए भगवान की विशाल भुजाएं हैं लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है सिंह कंध आय तोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुल की गाता मन धर धीर कही मृदु बाता नाथ दशा नन कर भ्राता जिसचर बंश जनम सूर द्राता सहज पाप प्रियताम स देहा था उलू कही तम पर नेहा सिंह कैसे कन्हे हैं विशाल वृक्षस्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है भगवान के स्वरूप को देखकर कर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमासुरुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे हे नाथ मैं दसमुख रावण का भाई हूँ हे देवताओं के रक्षक मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है मेरा तामसी शरीर है स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है जैसे उलोक को अंधकार पर सहज स्नेह होता है प्रभु भंजन त्राहि मैं कानों से आपका सुय सुनकर आया हूँ कि प्रभो भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए असि दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरषिशेखा दिन बचन सुन प्रभु मन भावा भुज विशाल हृदय लगावा अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी बोले बचन भगत भयारी कहलंकेश सहित परिवार कुल कुठा हर बाश तुम्हारा प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर कर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले हे लंकेश परिवार सहित अपने कुशल कहो तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है खल मंडली दिन रात सखा धरम निब के भाते मैं जानो तुम्हारे अति पुनन भावी नरक दुष्ट संग जन विधाता रघुराया जो तुम जाने जन दाया। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ तुम अत्यंत नीति निपुण हो तुम्हें अनिति नहीं सुहाती हे ताक नरक में रहना वरन अच्छा है परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे विभीषण जी ने कहा हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ जो अप आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है तब लगे कुशल सपन हु मन बेस्राम जब लगी भजतन राम कहू शोक धाम तजिक तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भसता